संक्षिप्त महाभारत पर्व। दुर्योधन का का विलाप तथा विषाद प्रतिज्ञा और सेनापति के पद पर अभिषेक। ने पूछा संजय मेरा पुत्र बड़ा काोधी था पांडवों से वैर रखने के कारण उस पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा बताओ जब जांघें टूट जाने से वह पृथ्वी पर गिरा और भीमसे ने उसके सिर पर पैर रखा उसके बाद उसने क्या किया संजय कहा महाराज जंग टूट जाने पर जब दुर्योधन धरती पर गिरा तो धूल में सन गया फिर बिखरे हुए बालों को समेटता देखने लगा तत्पश्चात बड़ी कोशिश से किसी तरह बालों को बांधकर उसने आंसू भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर रगड़कर कर उच्छ्वास लेते हुए कहा ओह शांतनु नंदन शांतनुनंदन कर्ण कृपाचार्य शक्नी द्रोणाचार्य अस्व शल और कृतवर्मा जैसे वीर मेरे रक्षक थे तो भी मैं इस में आप पहुंचा ही काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता जो एक दिन ग्यारह सेना का स्वामी था उसकी आज यह अवस्था संजय मेरे पक्ष के योद्धाओं में जो लोग जीवित हो उनसे कहना की भीमसेन ने गा युद्ध के नियम को तोड़कर दुर्योधन को मारा है क्रूर कर्म करने वाले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 मुझे कभी रोग नहीं हुआ मैंने अपने धर्म से लोगों पर विजय पाई है तथा धर्मात्मा छत्री जैसे मृत्यु चाहते हैं वही मुझे प्राप्त हो गई इससे अच्छा अंत किसका होगा संतोष की बात है कि मैं पीठ दिखाकर भागा नहीं मेरे मन में कोई दुर्विचार नहीं उत्पन्न हुआ तो भी जैसे सोए अथवा पागल हुए मनुष्य को जहर देकर मार डाला जाए उसी तरह उस पापी ने युद्ध धर्म का उल्लंघन करके मेरा वध किया है तत्पश्चात आपके पुत्र ने संदेशवाहकों से कहा अश्वस्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य मेरी बात कह देना। अनेकों बार युद्ध के नियम को भंग करके पाप में हुए इन पांडवों का आप लोग कभी भी विश्वास न कीजिएगा मैं भीम के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया हूँ जो मेरे ही लिए स्वर्ग में गए हैं उन आचार्य दौड़ कर्ण शल्य वृष्ठ संकुनी जलंधन जलसंध भगदत्त भुविश्रभा जयद्रथ तथा दुशासन आदि भाइयों के तथा लक्ष्मण दुशासन कुमार और अन्य हजारों राजाओं के पीछे अब मैं भी में चला जाऊंगा। चिंता यही है कि अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी दुखनी बहन दुशाला की क्या दशा होगी पुत्र और पौत्रों को बिलखती हुई बहुओं के साथ मेरे माता पिता किस अवस्था को पहुंचेंगे बेटे और पति की मृत्यु सुनकर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 आपके पुत्र का यह विलाप सुनकर हजारों समाचार भी कर सुनाया इसके बाद वहाँ थोड़ी देर तक विचार करने के पश्चात वे जहां से आए थे वही लौट गए संदेश वाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी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 वही आज इस निर्जन वन में अकेला कैसे पड़ा हुआ है आज मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता महारथी कर्ण तथा तो संपूर्ण हितैषी मित्रों का विदर्शन नहीं होता यह क्या बात है वास्तव में काल की गति को जानना बड़ा कठिन है जरा समय का उल्लट फेर तो देखो तुम विचित्र राजाओं के अग्रगण होकर भी आज इनको से दूर में लौट रहे हो महाराज तुम्हारा कहा है है है, और वह विशाल सेना कहां चली गई? किस कारण से कौन सा काम होगा? इसको समझना बड़ा मुश्किल क्योंकि तुम समस्त प्रजा के राजा होकर भी आज इस दशा को पहुंच गए तुम तो इंद्र से भी भिड़ने भी का हौसला रखते थे जब तुम पर भी यह विपत्ति आ गई तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि, कि किसी भी मनुष्य की संपत्ति स्थिर नहीं होती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 कि आप लोगों को इस नरसंहार से मुक्त देख रहा हूं साथ ही आप लोग सकुशल एवं कुछ करने में समर्थ हैं यह मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है आप लोगों का मुझ पर स्वाभाविक स्नेह है इसलिए मेरे मन में मरने से दुखी हो रहे हैं किंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है यदि वेद प्रमाणभूत है तो मैंने अक्षय लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है इसलिए मैं कदापि शोक के योग्य नहीं हूँ आप लोगों ने अपने स्वरूप के अनुरूप पराक्रम दिखाया और सदा ही मुझे विजय दिलाने का प्रयत्न किया है किंतु देव के विधान का कौन उल्लंघन कर सकता है महाराज इतना कहते कहते दुर्योधन की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए तथा वह शरीर की पीड़ा से भी अत्यंत व्याकुल हो गया इसलिए अब आगे कुछ न बोल सका चुप हो रहा राजा की यदशा अधिक की आंखें भर आई उसे बड़ा दुख हुआ साथ ही शत्रुओं पर अमर्स भी हुआ वह से आग बबूला हो उठा और हाथ में हाथ दबाता हुआ कहने लगा राजन उन पापियों ने क्र क्रूर कर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा था उसका मुझे उतना संताप नहीं है जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है आज अब मेरी बात सुने अच्छा अब मेरी बात सुने मैंने जो यज्ञ किए कुए तालाब आदि बनवाए तथा और जो दान धर्म एवं पुण्य किए है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 यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो द्रोण कुमार का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दीजिए आपका भला होगा राजा के आज्ञा से कृपाचार्य ने अस्व का अभिषेक किया इसके बाद वह दुर्योधन को हृदय से लगाकर संपूर्ण जिशाओं को सिंहनाश से प्रतिध्वनित करता हुआ वहां से चल दिया दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वही पड़ा रहा युद्धभूमि से दूर जाकर वे तीनों महारथी आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे पर्व समाप्त